तो ये वो लोग तो भगवान है वो तो भगवान है जयदेव जी और अनिशिया के संप्रदाय में कभी नहीं आता है ये सब प्रीत पास के बात है बाबा सुन जनशाह तो जनशाह जी बोलिए जय श्री कृष्ण

वहाँ आता है ना तो ये मूल तू जो भी और सबसे आता है ना तो सबसे आता है ना तो जान बचाएं जान बचाएं तो जो मरी बात भी सुनाएं जो मरी

अगर मन पर संयम न होगा और मन परस्त की बात तो निभाना तो नहीं होगा, जो जो मन पर आ रहा है शोइशी आते रहेगे और शोइशी आते रहेगे, तब तब तब रस्ते पर जाएंगे। इसलिए मर्द के अवसाद में नहीं जाना चाहिए, यदि

और जो और एक्चुअली मानिक को साफ़ करेंगे आप जब मन करते हो तो आप कर सकते हो कभी कभी और जो गुरु जी के चाहो सकता है

और सब से प्रभाव में में से पूरी तरह से आज का आज की और सब चीज मैं छोड़ रहा हूं

Что это такое? Его здесь. Вот.

ख्याल होते हुए

आपके श्री चरण स्पर्श करने की प्रबल भाषण रहती है वह बात तो अनुचित होने पर भी मन से छूटती नहीं कृपया मार्गदर्शन दीजिए बुद्धि कहाँ मारी जाती है मरी हुई बुद्धि को

एक बार दो बार चार बार संचार निधि भी स्पष्ट होता है जब सब लोग पास जाकर उधर गाड़ी आना पड़ेगा और मन को चंचल होना पड़ेगा उनको दुख होगा जिसकी सन्नता के लिए

प्रणाम करते हैं उसको तो ये ध्यान आपके बैठा वैसे तो, तो नाराज हो के नहीं कहते हैं वह आपके पांच बार बार मेरे ऊपर चलता

से दूर से जिससे जुटा लेना अच्छा और बिना प्रेम के चरणों को मोटपूट होता है बाबा जी के समय में दूर से सेवक को मालूम हो जाता था कि बाबा क्या कर रहे हैं

फिर आजकल के सेवकों को तो क्यों नहीं मालूम पड़ता ये बात सेवकों के मन की कमजोरी है दुनिया भर की बात तो सोचते रहते हैं दुश्मन की बात सोचेंगे लड़ाई की बात और

गुरु के बारे में कुछ सोचते प्रत्यक्ष परिचित ज्ञान मनुष्य के मन में कब तो कैसे भाव रुकते रहते हैं। इसको जाना जा

लेकिन उसके लिए पूरा ध्यान से ही पूरा पूरा ध्यान जो है ये ध्यान की महिमा समझो चित्त की एकाग्रता की महिमा बताने के लिए ये बात कही गई है कि दूसरे के मन की स्थिति

पता चल जाता है अपने मन के बारे में ठीक ठीक सोचा हाँ जीव के लिए गायत्री मंत्र का जब किस कारण से मना है बताओ देखो धर्म माने

अपने मन को पकड़ के रखना धर्म धरना हो, धर के रखना पकड़ के रखना तो सबके लिए कुछ न कुछ वो होना चाहिए अब आप

सबके लिए कुछ न कुछ नियम बना करते हैं स्त्रियों के लिए क्या नियम रखा जाए स्त्रियों के लिए यही नियम ठीक है कि तीन दिन की छुट्टी चार दिन की छुट्टी उनके महीने तक है। कर तो दी जाए वैसे चार रविवार की छुट्टी

अगर कानूनी तरह से कर दी जाए तब तो कोई मानेगा ही नहीं सब कहेंगे बा हमारी छुट्टी फुट्टी कैसी होती है ये क्या कानून कानून होते हैं छुट्टी तो और कानून की तरफ ना देख करके भी भरम जोर दिया गया कि तो छोटे बच्चों को छोड़कर

और बुढ़ापे को छोड़कर अस्सी वर्ष की उम्र के बाद और बारह बरस की उम्र के, बार के पहले रजु धर्म का दोष नहीं लगता दोष नहीं लगता है अपने को बचाकर

संजम से आप तीन दिन चुपचाप बैठ सकते हैं क्या आप अपनी कमजोरी से देखिए हक के लिए तो आप लड़ सकते हैं तीन दिन तक हमको बैठाया क्यों अब हमको तो देखो गरीबी की बात आपको सुनाते हैं

एक कमरा था हमारी माताजी उस पर कम्बल बिछा के तो कमरे के अंदर बैठती थी और पत्तल पर पत्ते पर भोजन और मिट्टी के बर्तन में पानी उनको दिया जाता था और हम लोग छोटे छोटे से

नौ वर्ष के थे आठ वर्ष के थे तब भी उनके पास जाने से मनाही थी धर्म का कुल मतलब है आप याद कर लीजिए लेकिन अपने में अपने को रोक लेने की शक्ति का होना

जा रहे हो कहीं और बुरा मार्ग दिखे तो उसको छोड़ दो बुरा काम कर रहे हो उसको छोड़ दो त्याग की शक्ति का नाम ही धर्म है यदि आप में अपने को रोक सकने की शक्ति नहीं

तो आप अभी धर्म से दूर हैं सड़क पर पेशाफ कर देना या बिना देखने खूब लेना और शायद दूर जहाँ पड़ा होता दिखा ले

हम मानते ये भी मान सकते है उस खाने में दोष नहीं है लेकिन ये कैसे मान सकते हैं कि आपका मन जो कहे वही आप करने लग जाए आपके मन को बिल्कुल सुगंध छोड़ देना ये सर्वथा है

और ये नियम युक्त है कि हम नियम से कार्तिक तो। में यम द्वितीय स्नान मथुरा में करते हैं तो क्या उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है जबकि यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान देकर रखा है

कृपया बचाव देखो जन्म मरण खत्म हो गया कि हो जाएगा ये तो हमारा देखा हुआ नहीं है और पुराणों में लिखा है तो आप एक दूसरा पुराण लिख दीजिए है कि नहीं वहाँ स्नान करने से मुक्ति नहीं होती

भाई मेरे ये तीर्थ स्नान की महिमा है कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसको सिर से लगाने से कल्याण होता है कोई भस्म लगाते हैं ये सालक की शिला है शिवलिंग है

ये क्या मिट्टी ही तो है ना तो ये धर्म का नियम है की अमुक अमुक चीज कुछ छूना और खाना और पीना और रहना धर्म है आप अपने को कायदे में रखिए बेकायदे मत लीजिए प्रताप धाम की कथा पर विचार करने से ऐसा लगता है

कि उसका अपराध इतना नहीं था जितना दंड उसे मिल गया कृपया स्पष्ट करने का अनुग्रह कर उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई कि धर्म से किसी को मुक्ति नहीं होती है ये सर्वशास्त्र प्रसिद्ध है

मुक्ति तो होगी ज्ञान से और और छोटा कर दें तो भगवदाकार वृत्ति से तो भगवदाकार वृत्ति भी न करे और भगवत ज्ञान भी न हो और मुक्ति हो जाए तो राजा धान प्रसाद को तो भगवान ने मुक्त किया

सबसे बड़ी वस्तु जो कैवल्य मुक्ति है वो भानु प्रताप को तो मिली जय विजय को नहीं मिली उनको तो पुनर्जन्म लेना पड़ा वो जो रुद्र के अनुचर थे उनको भी नहीं लेना पड़ा पुनर्जन्म जलंधर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ा

जन जन ये जो है जय विजय को जलंधर को इनको तो पुनर्जन्म लेना पड़ा परंतु राजा भगवान प्रताप को पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ा

इतनी बड़ी कृपा भानु प्रताप पर भगवान ने की हजारों वर्ष तक तपस्या करके सदगुरु की सेवा करके अंतकरण शुद्धि करके तत्व ज्ञान का वृदांत का अनुभव करके जो चीज मिलती है वो चीज प्रताप भानु को एक ही जन्म में मिल गई

उसके धर्म का फल दोनों तरह से मिला एक तो धर्म का फल ये मिला कि इतना वैभव इतनी शक्ति मिली और दूसरे उनको क्षीण करने के लिए उनको क्षीण करने के लिए

भगवान ने ये गलती भी कराया अभी आ गई अहल्याल्या की कथा सुन रहा था अहल्या की कथा में है कि भगवान ने ही अहल्या से ये गलती करवाई

जो करवाई तो इतनी सती थी इतनी सती थी, थी वो कि उसको तो भगवान की ही प्राप्ति होनी चाहिए और भगवत प्राप्ति की योग्यता होने पर भी भगवान ने देखा कि इसके मन में

अपने पति की प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान ने कहा ठीक है तुम तो अपने पति के लोक में ही जाओ तो पति लोक गई अहल्या तो पति लोक में गई और जालंधर को मुक्ति मिल गई और

प्रताप को मुक्ति मिल गयी इसलिए भगवान कब किस ढंग से क्या करते हैं इसको समझाना बहुत कठिन है और ये बात सच्ची है यहाँ तक के लिए शायद न पढ़ा हो कभी राष्ट्र की बात करें

श्रीमल भागवत पर बंदवाचार्य जी संदर्भ नाम का ग्रंथ है श्रीमन भागवत संदर्भ उसमें लिखा है की अजामिल बहुत

बड़ा पवित्र सदाचारी और विद्वान और ब्राह्मण लेकिन भगवान में उसकी श्रद्धा जितनी होनी चाहिए शक्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी भगवान ने कहा

ग्रामीण को तो इसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहिए लिए क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा धर्मात्मा सदाचारी विद्वान होने पर भी इसको मुक्ति नहीं मिल रही है भगवान नहीं मिल रहे तो

भगवान ने उसको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वो जो चाहता था उसके बिल्कुल विपरीत एक शूद्र स्त्री के साथ हसा दिया भगवान हंस जाने पर

उसके जो होने थे जन्म जन्म के वे सब के सब नष्ट हो गए जब नष्ट हो गए तब केवल भगवान की कृपा से ही उसकी मुक्ति हुई ऐसा बंडाचार्य जी ने लिखा माँ माने हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साधन से भी मुक्ति होती है भगवान स्वतंत्र है

वो तो कभी कभी जब जिसको चाहे तब उसको मुक्ति दे सकते है मुक्ति देने में भी ये स्वतंत्र है अजामिल को अजामिल को इतना पाफी होने पर भी मुक्ति दे दी

और हिरण कशिप वैकुंठ में रह रहा था जन्म जन्म के लिए अमर वैकुंठ में जाके तो कोई मरता नहीं है अमर रहता है वैकुंठ में रहने पर भी उसकी मुक्ति होगी मुक्ति नहीं हुई भगवान ने उसको बंधन में डाल दिया तीन जन्म का बंधन तो बंधन और मुक्ति

ये जीव के हाथ में नहीं है भगवान के हाथ में है इसलिए इस बात पर कभी आश्चर्य नहीं करता कि भगवान का अनुग्रह जिसके ऊपर हो जाए उसका कल्याण हो जाए ये जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने अपने को किसी बंधन में नहीं डाला है

ये तो कर्म कांडियों का सिद्धांत है कि भगवान भगवान सभी बुरे लोगों को नरक में भेजते हैं और अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेजते हैं तो नहीं परम हैं। वे परम स्वतंत्र है वे चाहे जिसको स्वर्ग में भेज दें दे दे और चाहे जिसको

नरक में फेा को भी वृंदा को भी भगवान मुक्त कर सकते हैं ऐसी कथाएं पुराणों में आती है इसलिए आप पूरी आश्चर्य मत कीजिए भगवान की ऐसी ऐसी चीजा हो रही है कि आप जहाँ है असल में वहां मुक्त है तो अपनी मुक्ति का अनुभव करने के लिए

आप पूजा कीजिए पाठ कीजिए और भगवान का भजन कीजिए जप कीजिए नाम कीजिए कोई न कोई उपाय आप अपनी मुक्ति करते रहिए मुक्ति देना तो भगवान का काम है मुक्ति देना आपका काम है तो,

परमु स्वामी जी वो कौन सी मृत्यु होती है जिसमें उत्तम गति मिलती है और बिना जाने धोखे से अचानक जिनकी मृत्यु आदमी बिजली पानी या अन्य दैवीय कारणों से हो जाते उनकी क्या गति है कृपया दयाकर महाराज जी इन भूमिकाओं में बताई जा रही इसमें ऐसी है और

के उत्तम प्रश्न उनसे मृत्यु होती है जो उत्तम गति जिनके बिना जाने धोखे से अचानक

अग्नि बिजली पानी या अन्य दैवी कारणों को क्या गति होगी हाँ ऐसा है कि तो की उत्तम गति तो हमेशा ही भगवान की कृपा से होगी परंतु इस प्रसंग में ऐसा समझना चाहिए

हो जाता है। हाँ, हाँ तो इसमें मरने वाले की चित्त की स्थिति उस समय कैसी रहती है एक तो पिशाच होने की

स्थिति होती है एक भूत होता है मरने में एक बिना शरीर के आकाश में पिशाच की तरह तब तक उड़ता रहता है जब तक उसकी मौजूदा स्थिति छूट नहीं जाती कभी कोई कोई मरने पर देवता भी जाता है

और कोई कोई भजन करने वाला होता है जिंदगी भर भजन किया और क्षा भर मरने के समय विस्मरण हो गया तो इतने ही अपराध से उसको नरक में नहीं जाना पड़ता बल्कि उसके ऊपर तो कृपा कृपा करते हैं भगवान क्योंकि जीवन भर तो उसने इतनी सेवा की है

और एक एक नौकर है जिंदगी भर वफादारी के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ अपने मालिक की सेवा की और बुढ़ापे में पांच रुपए की चोरी उससे हो गई इसके कारण उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा मालिक

अच्छा मालिक होगा तो उसको अवश्य ही माफ कर देगा अच्छे मालिक का स्वभाव ही हुआ है कि वो छोटी तो छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता रहते चूक दिए गरत सूरत सोबार लिए की यही अगर

वाली सुई सुकंठ को खुशाली सुतूत विभिखन के राम ले कट्टर परमात्माओं के एक जो केवल वेद शास्त्र पढ़ते हैं और भक्ति के ग्रंथ और भक्तों का सतंग नहीं करते हैं

उनके लिए जरूर थोड़ी आश्चर्य की मालिकवासी होगी परंतु भगवान की कृपा से ये सब हो सकता है इतना बड़ा अपराध जन्म जन्म का और एक क्षण में निवृत्त हो जाए ये कितने आश्चर्य की बात है तो आप भगवान के नाम पर

विश्वास कीजिए और भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए जरूर आपसे अपराध हुए हैं यहाँ करके आपने नरक में जो भी जाने के काम किए लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आपने जिंदगी भर सदाचार किया है वो क्या अच्छा घर में

में नष्ट हो जाएगा तो देखो आ, क्या न सु को जो साफ मिला था हजारों जन्म का पाप और उसका काल उन्होंने मिनटों में भोग लिया और उसका दुख नहीं हुआ

ये है भगवान का अनुग्रह देखो तो सही कहा हजार रोज जन्म ले एक हजार से जन्म तक अजगर हो जाओ लेकिन तुम्हें पापर दान दिया सोचा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा लो तो,

ऐसा अनुग्रह भी तो होता है ना तो आप पाप की तरफ ध्यान देते हैं और अनुग्रह की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ये ठीक नहीं है भगवान की कृपा और अनुग्रह की तरफ भी देना चाहिए मैं गया तो। जिला का रहने वाला हूँ केवल आपके दर्शन के लिए ही आएंगे आपके दर्शन दुर्लभ

मेरा उम्र इकत्तीस साल का है मैं चाहता हूं कि हमको पुनर्जन्म का ज्ञान इसी जन्म में हो जाए कृपया मार्गदर्शन इसके लिए तो है की मैं पहले क्या था और आगे क्या बढ़ूंगा इसको जानने के लिए

योग शास्त्र में वर्णन है किस उपाय से दो सकते हैं आप देखो एक आदमी रूई के गोदाम में से निकलता है तो एक रेशा रूई का उसके कपड़े पर जरूर लगा हुआ होगा

क्योंकि रूई का रेशा इतना सूक्ष्म है कि वो तो कपड़े से चिपक जाता है और यदि कोई आदमी इत्र के गोदाम में से आता है तो उसके शरीर में से सुगंध जरूर निकलेगी तो कौन आदमी स्वर्ग से आया है कौन नरक से

जो आदमी ज्यादा चढ़ता हो ज्यादा कुरता हो ज्यादा क्रोध करता हो ज्यादा बुराई में जिसकी प्रवृत्ति हो काम क्रोध जिसके बड़े प्रबल हो छपट जिसमें बहुत ज्यादा हो वो वो नरक से आया है

ये पता लग जाता है और स्वर्ग नरक में जाएगा और जो अच्छा काम करता है वो अच्छा काम करता रहेगा और फिर मरने के बाद भी वो अच्छे जन्म में जाएगा और यदि इसी बीच में उसने भगवान का भजन किया तब तो वो संसार से छूट ही जाएगा

इसलिए आप बिल्कुल डरिए मत और के नाम पर अंगुल करते रहिए सीता सीताराम सीता राम बार नरदेव गोल करण गोल करण कारण जो तेरी विश्वास की है शास्त्र पर

संत पर यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो फल भाल तो भले ही वो हो लेकिन आपको मुक्त हो जाने का विश्वास नहीं आप ये मान लीजिए कि आपने कोई गलत काम किया है परन्तु आपको पक्का विश्वास हो जाए कि अब हमने राम का नाम ले लिया

मेरी मुक्ति हो जाए आप इस पक्का विश्वास मरने तक कीजिए और कोई बाफ मत कीजिए। आपका कल्याण गीता जी में समदु, समदु का शुका शुका इसका क्या तात्पर्य है वास्तव में ऐसी स्थिति साधक की

साधना से साधन के अभ्यास से मिल सकती है सब लोग तो समता की स्थिति प्राप्त करना ही बड़ा आकर्षित है जबानी जमा खर्च करने के लिए तो ये बहुत बढ़िया है लेकिन ये जबानी जमा खर्च करने से नहीं होता

इसके लिए इसके लिए भगवान के नाम का धर्म धर्म धर्म आदि का ध्यान रखना चाहिए कि हो की होनी चाहिए और तत्व ज्ञान का ज्ञान विचार होना चाहिए तत्व का ये कि ये बैठे खाले

मिल जाए सो बात नहीं है कुछ न कुछ तो भगवान को तो देखना पड़ेगा ना एक बार अपना मुंह घुमा के ईश्वर की ओर देखिए देखो वो तो आपकी आँखों के भीतर आ जाता है एक बार आप आँख लग और देखिए ईश्वर की ओर क्या चमचम सकता हुआ

उनका मुकुट, उनकी उनकी बनमाना उनका वो सावरा संविधान एक बार आप देखिए तो देखने से ही आपके मन को कितनी प्रसन्नता मिलेगी की आगे सकते के बड़े भक्तों में

प्रभु भु मुरी में नाक न मांगो बर पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करे कानू बस कुछ और कुछ नहीं कहे स्वामी भागवतान आपकी सत्संग सभा में

शिष्यों आपस में प्रणाम करते हैं और भगवान के मंदिर में भी है उन लोगों से उस समय प्रणाम लेने देने में संकुच होता है ऐसी स्थिति में क्या करना उचित है कृपा के प्रणाम की पद्धति में क्या है बताने की कृपा कीजिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए

पीछे आपस में जरा था वहां से हटके आपस में यही है की भगवान की मूर्ति के सामने में किसी दूसरे को डराना एक भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ है उसमें चौसठ अफराध जुटे हुए

भगवान जो मंदिर के सामने जाने पर मंदिर में जाने पर ये नहीं गर्मी सब तो हमको तो याद भी नहीं है और हम इस समय जोड़ा महारिख किया सदगुरु शिष्य को अधिकार के अनुसार तत्व ज्ञानी भक्ति प्रदान करते हैं

या वो आग्रह पूर्वक उनसे अपनी इच्छा प्रकट भी कर सकते हैं दोनों में क्या ठीक है प्रकाश जाएगा ऐसा है जी की पहले गुरु मिलना थे तो तुम सचमुच किसी को गुरु मानते हो तुम्हें सदगुरु मिल रहा है तो वो तुम्हारे अधिकार को पहचान देगा आग्रह करने की जरूरत

अभी तो सिर्जन की बात है मैंने एक से कहा एक गिलास पानी ले रहा हूं तो ग्यों का क्यों रहा तो फिर पूछने पर मालूम हुआ कि उसने ये समझा था पानी मत खिला

जो पानी लाओ को पानी मत लाओ समझ सकता ऐसे शिष्य को यदि की बात समझे तो क्या समझेगा पहले तो इतनी समझ होनी चाहिए न जो तो बात को सीधे सीधी सच्ची सच्ची समझ सक उल्टी न समझे इसलिए

साधारण बातों को समझना पहले बहुत आवश्यक है और ये शिष्टाचार की बात है मूर्ति को भी छू कर प्रणाम नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके क्योंकि हम कभी अपवित्र अवस्था में आते हैं

रिक्से पर चढ़ के आते हैं निगरानी चलाने वाला कौन होता है रास्ते में कौन कौन छू जाता है खाने की कौन कौन सी बस्तियाँ पाँव के नीचे पड़ जाती है हाथ से छू जाती है तो मूर्ति को छू कर भी जहाँ तक हो सकें सिर को दंडोट करें

निशान लेकर आए और स्थान लेकर आए तब तक क्या नहीं किया सिर्फ धरती से दिखाकर प्रणान कर रहे हैं और दंडी स्वामी हो तो उसको तो अपना दंड झुका देना चाहिए दंड से भी ठाकुर जी कुछ होना नहीं चाहिए झुका

आपने पूर्वजों की सब के लिए गया में पिंडदान पहले करवाना चाहिए या श्रीमद भागवत कथा श्रवण पहले होना चाहिए कृपया निर्णय दे दीजिए

पहले श्राद्ध करके आते हैं तब उसकी पूर्ण होती है सेवल भागवत कर हैं लेकिन यदि कोई ऐसा है, कारण तो गया न जा सकता तो पहले भी भागवत करा रहे हैं क्योंकि तो भागवत कराने में गया श्राद्ध कोई बाधा नहीं हो सके तो गया श्राद्ध करके ही अगर आती

और न हो सकता हो तो में में महात्मा आशीष देते हैं फिर भी ब्याह कुछ महीने में फूट जाता है तो महात्मा का आशीष दिया हुआ विफल क्यों होता है कृपया बताओ

यदि दोनों आके हमारे सामने खड़े हुए तो हम आप लोगों में फिर से सुलह करा देने की कोशिश लेकिन बात उसी की नहीं है बात तो ये है या तो उस महात्मा ने दिखाओ

ऊपर ऊपर असर आशीर्वाद दिया है है तो महात्मा और या तो ये हो सकती है तो वो महात्मा है और आप पर उसकी श्रद्धाई नहीं है महात्मा होने की या उसने हृदय से लिया नहीं या तो आपने हृदय से लिया नहीं और

महात्मा का प्रत्येक आशीर्वाद सही हो जाए तो ईश्वर विचारा तो बड़े भकले में पड़ जाएगा क्योंकि तो एक महात्मा एक को आशीर्वाद देगा और एक दूसरे को तो दोनों का पीछे देगा।

परम गुरु परात्पर गुरु का क्या मतलब है आपने भागवत में बताया कि गुरु की पूजा के पहले परम गुरु और परत्पर गुरु की पूजा करना चाहिए तो जिसके गुरु जब आप हैं, उसका परम गुरु परात्पर गुरु कौन है क्या वे तीन हैं और इनकी पूजा किया का क्या स्वरूप है

जिस ढंग से मंत्र करना चाहिए दीक्षा देनी चाहिए उस तरह से जब ये दीक्षा दी तब तो, तो आपको अपने गुरु का अपने गुरु